अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के प्रथम मंत्र का विचार कल संपन्न हुआ द्वितीय मंत्र का विचार आज होना है द्वितीय प्रथम मंत्र में ये बताया गया था कि आत्मज्ञ की सेवा मोक्ष का कारण बन जाती है लेकिन सभी के नहीं आत्मज्ञ की सेवा से मोक्ष पाते हैं वे ही जो अकाम हैं इसलिए कहा कि उपासते पुरुषम ये ह्य कामा तो अकाम का अर्थ है संसार के आहिक पारलौकिक अभीष्ट पदार्थ विषयक इच्छाओं की निवृत्ति विषयों के प्रति वित्रष्ण जो है और अज्ञानी है श्रुति साधन बता रही है साधन तो ज्ञानी के लिए नहीं होता अज्ञानी के लिए होता है तो संसार अंतपाती किसी भी फल को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है तो भी आत्मज्ञ की सेवा रूप साधन श्रुति बता रही है तो निश्चित है किसी न किसी फल की कामना रहेगी तो संसार अंतपाती फल की कामना नहीं है तो अलौकिक फल जो मोक्ष हैं उसकी कामना रहेगी इसलिए अकाम शब्द का ही अर्थ हैं जो विशे है जो लौकिक विषय विषयनी तृष्णा से रहित है यानी विरक्त हैं और अलौकिक जो फल है मोक्ष उसे प्राप्त करने की इच्छा जिनके अंदर है मुमुक्षु है विरक्त ये अकाम शब्द का अर्थ निकलेगा तो जो संसार के प्रति विरक्त तथा मोक्ष की आकांक्षा रख करके आत्मज्ञ की सेवा करते हैं उन्हें ही आत्मज्ञ की सेवा मोक्ष का साक्षात अहम् ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार करा करके मोक्ष दिलाती है इसे प्रथम प्रथमश्लोक के उत्तरार्ध में बताया गया उपासषम ये ह्य काम ते शुक्रमेत अतिवर्तंती धीरा तो ये का विशेषण है अकामा साधक अवस्था में जो अकाम है यानि विरक्त मुमुक्षु है तो वे ही उस आत्म आत्मज्ञ की सेवा रूप साधन से धीर हो जाते हैं इसलिए ते धीरा भवन धीरा संत तो धीर हो करके यानी आत्मज्ञ हो करके आ, शुक्रम एत अतिवर्तन्ति का अर्थ है उनके जन्म मृत्यु का निमित्त निवृत्त होने से मुक्त हो जाता है जन्म मृत्यु का निमित्त है अविद्या काम कर्म और उसका निवर्तक है धीरा में धी शब्दित आत्म साक्षात्कार आत्मज्ञान उससे वे निवृत्त हो जाएंगे तो फिर मुक्त हो जाते जाता है तो वे वो अर्थवाद है ने भक्ति रूप साधन वहां पर विधेय है और भक्ति रूप साधन विधेय होने से विधेय की स्तुति की जा रही है हाँ। तो परमात्मा के प्रति अनुराग हमारा बढ़े तो परमात्मा ही तो मोक्ष है ये उनको मालूम नहीं है इसलिए मोक्ष का निषेध कर रहे हैं क्योंकि मोक्ष तो है ब्रह्म भावस् मोक्ष ब्रह्म रूप से अवस्थान स्वस्वरूप अवस्थान यही तो मोक्ष है और इस मोक्ष की प्राप्ति का मतलब ही परमात्मा की प्राप्ति है परमात्मा के साथ अभिन्न होकर के परमात्मा बन करके रहना इसको छोड़कर के तो दूसरा कोई पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता लेकिन उन्हें यह मोक्ष का स्वरूप ज्ञात न होने से जो लोकांत पाती चार प्रकार की मुक्ति होती है उसे ही मोक्ष मान करके कई लोगों की दृष्टि में इष्ट इष्टलोकों की प्राप्ति यही मोक्ष माना जाता है तो लोकांत पाती चतुर्विध मुक्ति मोक्ष शब्द से लेकर के कि हम मोक्ष भी नहीं चाहते ये कहा जा सकता है लेकिन परमात्म रूप से अवस्थान रूप जो मोक्ष हैं वेदांत का उसको न उस वो परमात्मा रूप से अवस्थित होना तो बिल्कुल अति निकटता हो गई परमात्मा से बाकी तो भेद भक्ति में तो थोड़ी तो दूरी बनी रहती है तो परमात्मा से दूरी तो भक्त सहन नहीं कर सकता और भेद भक्ति यदि मानी जाएगी तो बिना दूरी के भेद भक्ति बनती नहीं और वो चाह रहा है परमात्मा से दूरी मिट जाए हमेशा परमात्मा के चरणों में ही अनुरक्ति रहें और वो रहती है स्वयं में ही इसलिए जब तक परमात्मा आत्मरूप से अभिव्यक्त नहीं हो सकते तब तक परमात्मा के प्रति निरति से अनुरक्ति अनुराग प्रेम नहीं बन सकता भिन्न परमात्मा तो साधन ही हो सकता है फल नहीं हो सकता तो अधिकारी में मुमुक्षा तथा वैराग्य ये दो विशेषताएं हैं तो मोक्ष पा सकता है वो आत्मज्ञ की सेवा उसे मोक्ष दिला सकती है और वैराग्य नहीं है तो फिर जो मुमुक्षा से भी अधिक प्रबल इच्छा होगी जिस पदार्थ विषय ने उस पदार्थ की ही प्राप्ति का कारण बनेगी सेवक के इच्छा की पूर्ति इच्छा के विषय की उपलब्धि करा करके करा, कराना यही अनुग्रह माना जाता है इच्छा की पूर्ति करना ये अनुग्रह है और वो अनुग्रह होता है तब यानी मोक्षरूप अभीष्ट प्राप्ति कराने के लिए तो मोक्ष विषय नहीं इच्छा रहे अन्य इच्छाओं का परित्याग हो जाए इसलिए द्वितीय मंत्र में एक अव्यभिचरित साधन बताया जा रहा है कि लोकांत पाती तत्द अभिष्ट विषय विशे विषयनी इच्छाओं का परित्याग यही मोक्ष के प्रति असाधारण कारण है इसलिए द्वितीय मंत्र के अवतरण में भषकर भगवान ने लिखा कि मुमुक्षो हो काम त्याग एवं प्रधानम साधन तो मुमुक्षु के अपने अभिष्ट मोक्ष प्राप्ति का प्रधान साधन यही है क्या काम त्याग एवं काम त्याग से ही काम शब्द से लेना संसार अंतपाती अंतपाति तत्ष्ट विषय विशे विषयनी इच्छाओं का त्याग ही मुख्य साधन है इसे बताते हैं दर्शेतिका करता है द्वितीय रूप वेद तो द्वितीय मंत्र का उच्चारण कर लें कामान्यह यम ये मन स काम तत्र त्र त्रिया काम सेमस्तु लिय मनम कामक तो यह यह कामान कामान तो कामान करिए तो यहाँ कामयत ध्यातो विषयानपुंसूपजाते इत्यादि गीता श्लोक ये बताता है कि विषयों के गुणों का चिंतन करने से विषयों में राग उत्पन्न होता है तो राग ये है काम रूपी वृक्ष का अंकुर और वही जब बढ़ करके वृक्ष होता है तो काम ये नाम लेता है काम यानि इच्छा है तो यहां दो काम शब्द हैं एक कामान द्वितीयांत और एक काम भी ये तृतीयांत कामान इस द्वितीय द्वितियांत काम शब्द का तो अर्थ है विषय अभिष्ट विषय और ध्यात तो विषयान पुंसंग जाय थे इसमें विषयान ये जो द्वितीयांत पद है न गीता के श्लोक में वो द्वितीयांत यहाँ है कामान तो गीता में द्वितियांत विषयान शब्द का जो अर्थ है वह इस मंत्रस्त द्वितीयांत काम शब्द का अर्थ निकलेगा तो काम शब्द का अर्थ विषय भी है काम शब्द का अर्थ विषय विषयनी इच्छा भी है तृतीयांत काम भी इस में जो काम शब्द है वह इच्छाओं का परामर्शक है और कामान ये विषय का परामर्श था जब विषय का वाचक हो जाएगा काम शब्द तो उसमें मानना होता है घय प्रत्यय कर्म अर्थ में काम्यंते कामा तो जिसकी इच्छा की जा रही है जिसे जीव चाहता है वह काम शब्द का अर्थ निकलेगा काम्यंते प्रार्थ्यन्ते काम तो जिसे जिस पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा की जा रही है उसे काम कहेंगे द्वितीय अंत कामान में तो कामान मन्यमान अर्थ है ध्या विषयान ध्यात मनमान का अर्थ है ध्यायम तो विषयों का चिंतन कर रहा है तो विषयों का चिंतन दो प्रकार से होता है एक तो विषयों का चिंतन होता है केवल उनमें विद्यमान गुणों को देखना शोभन बुद्धि होने से विषयों जिस पदार्थ में शोभन बुद्धि होगी उस पदार्थ में विद्यमान दोष नहीं दिखते गुण ही गुण दिखते हैं और जिन पदार्थों में शोभन बुद्धि नहीं रहती तो उनमें फिर दोष दर्शन होता है तो जो साधक होता है मोक्ष का मुमुक्षु वह भी विषयों का चिंतन करता है उनमें विद्यमान दोषों का दर्शन करता है दोष देखता है अनित्यतादि जो दोष है और जो अविवेकी हैं वह भी विषयों का चिंतन करता है अविवेकी की अविवेक के कारण हो जाती हैं विषयों में शोभन बुद्धि और शोभन बुद्धि होने से वो दोष के प्रति उसकी दृष्टि नहीं जाती वो एक प्रकार से पर्दा जैसा बन जाता है शोभ जिस पदार्थ में शोभन बुद्धि हो गई वह शोभन बुद्धि उस पदार्थ के दोषों को आवृत्त कर देती है आवरण बन जाती है पर्दा बन जाती है और दिखेंगे फिर गुण ही गुण तो कामान मन्यमान तो विषयों में शोभन बुद्धि होने से विषयगत दोष आवृत्त हो गए हैं जिसके दृष्टि में और शोभन बुद्धि होने से तद्गत गुणों को ही देख रहा है जो गुण चिंतन ही कर रहा है तो उसे माना जाता है आ, कामान मन्यमान कामान मन्यमान तो उससे फिर क्या होता है यह कामान मन्यमान तो गुणों का चिंतन करते करते जिन पदार्थों के गुण ही दिख रहे हैं और वे अनुपलब्ध हैं तो उन्हें ये हो जाता है प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है तो माना जाता है फिर का, कामान काम ओ विषयों को प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है काम ये का अर्थ है इच्छा करता है किसको तो कामान यानी विषयों को प्राप्त करने की इच्छा करता है यह वो इच्छा हो जाती है ध्याय तो विषानुपुंसंग सुप जायते संगा संजायते काम तो संग है एक प्रकार से आ, राग और राग होने से फिर राग वृक्ष का रूप धारण करता है तो इच्छा बन जाती है और सत्र तत्र तत्र काम भी जायते तो तत्र तत्र शब्द के द्वारा अपेक्षित यद्याय यत्र यत्र करना होगा यदोर नित्य संबंध होता है ना? और यत्र यत्र में त्रल प्रत्यय है सप्तम अंत सिर्फ सप्तमी है निमित्त अर्थ में का अर्थ निकलेगा जिस जिस विषय प्राप्ति विषयक काम है यानी जिन जिन पदार्थों को प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा हुई है और खाली वो इच्छा दृढ़ इच्छा मानी जाती है जब चित्त में होगी तो जिसके चित्त में तत्त विषयों को प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा होगी वह शांति से बैठ नहीं पाएगा वह इच्छा उसे उसका जो विषय है जिस धर्म या अधर्म रूप साधन से प्राप्त होने वाला है उसमें प्रवृत्त करेगी धर्माधर्म रूप क्रिया में शास्त्र विहित या शास्त्र निषिध प्रवृत्ति उससे कराएगी ओच्छा और उस प्रवृत्ति का यानि धर्माधर्म का पुण्य पाप का फिर वर्तमान शरीर छूटते समय स्मरण हुआएगा कर्म की रिल देखेगा तो, तो माना जाता है जिन पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा ने वो कर्म कराएं वही जब प्रार शरीर का प्रारब्ध बन कर के प्रगट हो जाते हैं प्रगट होते हैं तो फिर उन इच्छाओं से परिवेष्टित होकर के जिन पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा से पुण्यपाप किया था वो इच्छाएं भी उस समय उसके चित्त में दृढ़ हो जाती हैं मृत्यु के समय और वो वही अपने से प्रेरित जो कर्म था उसको उसको ही याद कराती हैं और वो याद होगा तो वही प्रारब्ध बनेगा उन इच्छाओं से परिवेष्टित होकर के वह उन विषयों का उपभोग फिर जिस शरीर में हो सकता है ऐसा शरीर ईश्वर संकल्प से उसे दिलाता हैं इच्छाएं तो मृत्यु के समय भी उन्हीं कर्मों को याद कराएगी जिन्हें भोगने के लिए पुण्यपाप कराया था वही प्रारब्ध बन करके सामने आएगा तो ईश्वर देखेंगे कि चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में से कौन सा शरीर इन विषयों को भोगने के योग्य है उसी शरीर के रूप में परिणत होने की उसके भूत सूक्ष्म में अपने संकल्प से शक्ति प्रदान करेंगे फिर उसे वह तीर्ण जलू का न्याय से अहम के रूप में पकड़ेगा उस शरीर को ईश्वर ने जिस शरीर का संकल्प किया है उस शरीर को वह पकड़ेगा मय के रूप में और पकड़ करके फिर अंतिम प्रत्यय वही बना उसका इस शरीर से निकलेगा और भावी शरीर वही बनेगा उसका जिसे मय के रूप में ग्रहण किया है अंतिम प्रत्यय जैसा बना है यमयम वापि मरण भावम तेजन ते कलेवरम तो इसलिए तत्र तत्र का अर्थ है कि जिन जिन विषयों की प्राप्ति की तीव्र इच्छा से पुण्यपाप किया है उन पदार्थों का उपभोग जिस शरीर में हो सकता है उन उन शरीरों में उन उन शरीरों के रूप में वह प्रकट होता है विषय भोग के लिए किस लिए जन्म लेता है शरीर धारण करता है तो तत्र तत्र यानी उन उन विषयों के भोग के लिए और काम भी का अर्थ है कामना से युक्त होकर के उसका चित्त कामनाएं यही छूट जाती है ऐसा नहीं जब तक उन विषयों का उपभोग नहीं होगा ये कामनाएं बनी रहेगी विषय प्राप्त हो जाएंगे भावी शरीर में तो उन विषयों की इच्छा मानी जाएगी पूर्ण हुई बाद में फिर भोग से नई नई इच्छाएं होगी वो अलग बात न जातु काम आ, न जातु काम कामा न उपभोगे न साम्यती वो तो अभीष्ट विषयों का उपभोग करने से अविवेक यदि हैं तो बार बार फिर उन्हीं विषयों को भोगने की इच्छा होती जाएगी फिर वो इच्छा कर्म कराएगी फिर वहीं ऐसे जन्म लेगा तो काम भी इस अर्थ में तृतीया है और ये काम भी वैदिक प्रयोग है शुद्ध प्रयोग होगा कामय रामय के तरह कामय तो वेद में तो काम भी, भी चलता है तो काम ही सह यहाँ काम शब्द का अर्थ इच्छाएं जिन जिन पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा से कर्म किया था वो कर्म में प्रवृत्त करने वाली इच्छाएं उन इच्छाओं से युक्त होकर के इच्छाओं के साथ ही उसका जन्मांतर होता है कौन सा जन्म मिलेगा उसको तो कहते हैं उन विषयों का कामना के विषयभूत विषयों का उपभोग जिस शरीर में हो सकता है उस शरीर में उसका जन्म होगा वह शरीर प्राप्त होगा तो स काम जाएते तत्र तत्र ये तो हुआ अविवेक पूर्वक विषयों का चिंतन करने से काम उत्पन्न हुआ इच्छा उत्पन्न हुई इच्छा ने धर्माधर्म कराया और धर्माधर्म का फलोपभोग करने के लिए फिर शरीर प्राप्त हुआ जन्म हुआ यानी वह संसार में ही बना रहता है मुक्त नहीं होता अविवेकी जो कामनाओं का त्याग नहीं करता कामना का अपरित्याग संसार प्राप्ति का हेतु है कामना का परित्याग नहीं है तो मोक्ष नहीं है यह व्यतिरिक्त सहचार हुआ तद अभावे तद अभाव अविवेकी में कामना का परित्याग नहीं है कामनाओं का संचय है वो कामनाओं को संग्रहित करके रख रहा है तो बंधन में है जन्म मरण ही बंधन है संसार है तो ये वेद साध्य साधन भाव होता है अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से निश्चित अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार हैं साध्य साधन भाव के निश्चायक तो ये कहा गया कि स कामभीर भीर तत्र तत्र जाएते का मतलब कामना का परित्याग न होने से बंधन की प्राप्ति मोक्षाभाव अब जो कामना का परित्याग करता है जिसके काम यानी इच्छाएं निवृत्त होती हैं वह मुक्त होता है अन्वय सहचार तत्सव तत्सव यह सहचार है उस अन्वय सहचार को बताया जा रहा है उत्तराध में कि पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु सर्वे कामा तो सर्वे कामा इंती कालीयती अर्थ है यह शब्द का अर्थ है शरीर के रहते रहते ही शरीर छूटने पर नहीं शरीर के रहते रहते जीवित अवस्था में ही यह सर्वे कामा प्रविलियंती का अर्थ है आहिक पारलौकिक अभिष्ट विषय विषयक इच्छाएं काम शब्द का अर्थ है और वे प्रविलीयंती निवृत्त तो हो जाते हैं समाप्त तो हो जाते हैं काम का अर्थ है उनका उदय चित्त में नहीं होता तात्पर्य अर्थ निकलेगा ऐसा क्यों होता है शब्दार्थ तो है कि सर्वे कामा यह वो प्रविलियंती कि सभी कामनाएं यहीं पर शांत होती हैं जो पहले वाली है और जो इच्छाएं हैं विद्यमान वो शांत होगी नष्ट होगी और नई इच्छाएं उत्पन्न नहीं होगी नई इच्छाओं की उत्पत्ति का कारण क्या है तो पूर्वार्ध में बताया था कामान मन्यमान इस विशेषण से विषयों में शोभन बुद्धि करके उनके गुणों का चिंतन यदि विषय में शोभन बुद्धि पूर्वक विषय गुण गुण चिंतन होगा तो निश्चित है, जिसके गुण दिख रहे हैं उसे प्राप्त करने की इच्छा होगी तो इच्छा का कारण है गुण चिंतन विषयों के जिस पदार्थ का गुण दिखेगा वह यदि अप्राप्त है तो उसे प्राप्त करने की इच्छा होगी इसलिए माना जाएगा कि गुण चिंतन रूप जो कारण है वह कारण जब तक रहेगा तब तक इच्छाओं का जन्म होता जाएगा इच्छाओं को रोकना चाहेंगे नहीं रुकेगी तो ये जो है जिसके कामनाएं जिसकी कामनाएं इसी शरीर में समाप्त हो जाती हैं वह विषयों को उत्पन्न करने वाला ये विषय विषयनी कामनाओं को उत्पन्न करने वाला कामना रूपी फसल उगाने वाला जो विषय चिंतन है उसका बीज वो बीज को ही जला देता है समाप्त कर देता है हाँ तो शोभन बुद्धि किससे जाएगी दोष दर्शन से गुण चिंतन नहीं करता तो दोष चिंतन करता है विवेक से तो ये गुण चिंतन रूप जो बीज है उत्पादक हैं कामनाओं का उत्पत्ति का हेतु है यह जिसके पास नहीं रहेगा उसके चित्त में जिस खेत में गेहूं नहीं बोएंगे गेहूं का बीज नहीं डालेंगे तो उस खेत में गेहूं की फसल उगेगी नहीं जो बोया है वो उगेगा तो विषय चिंतन विषयों का गुण चिंतन नहीं करने से विषय को प्राप्त करने की इच्छा उदित नहीं होगी उसका चित्त फिर वशीभूत रहेगा तो किसके कामनाएं यहीं पर समाप्त होती है यानी मुक्ति का अधिकारी कौन है उसे यहां पर बताया जा रहा है कि पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु जो पर्याप्त काम है का मतलब काम है परितः आप्ता काम ययाप्त काम तो काम का अर्थ है विषय तो जिस व्यक्ति को जो पदार्थ उपलब्ध है उसे उस विषय को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती आप्त काम पुरुष जो होगा जो जो पदार्थ उसे प्राप्त हैं उन उन पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा न होने से उन पदार्थ की प्राप्ति का साधन धर्माधर्मो नहीं करेगा क्योंकि वो प्राप्त ही है दो व्यक्ति माने जाते हैं आप्त एक तो जिसे काम शब्दित तो विषय उपलब्ध हैं वो भी अपत तो काम है और विषय उपलब्ध न होने पर भी विषयों में वैराग्य है जिन जिन विषयों के प्रति चित्त में वैराग्य है माना जाता है कि उस विषय की प्राप्ति से होने वाला जो सुख है वह सुख वो विषय जिस व्यक्ति के पास है उसे मिलेगा उतना सुख और उस सुख का निमित्तभूत विषयों को प्राप्त करने की इच्छा न होने से भी उन पदार्थों के प्रति विरक्त होने से भी उतना सुख उसे मिलता है तैतृय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में एक आनंद मीमांसा आती है और उसमें कहा गया कि मनुष्य की अपेक्षा सौ गुणा मनुष्य के आनंद की अपेक्षा सौगुना आनंद गंधर्व को मिलता है तो गंधर्व योनि में जो है उन्हें मनुष्य के आनंद से सौगुना आनंद उपलब्ध है इसलिए उन्हें उस आनंद को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहेगी और गंधर्व यौनिस्थ जीव को जिन विषयों के प्राप्ति से मनुष्य के सुख से सौगुना अधिक सुख मिल रहा है उन विषयों को प्राप्त करने की इच्छा मनुष्य शरीर में रहते हुए भी जिस व्यक्ति के चित्त में नहीं है गंधर्व शरीर से भोग्य विषयों में दोष दर्शन से वैराग्य है गंधर्वों के विषयों के प्रति भी और वो विवेकपूर्वक वैराग्य हैं अकाम हतस्य तो जो श्रोत्रीय है का अर्थ है विवेकी है शास्त्रार्थ ज्ञानवान है तो शास्त्र के दृष्टि में तो विषयों में अनित्यत्व साधन पारतंत्र आदि कई दोष हैं स्वभावर्त्यस्य यद अंत इंद्रियों के तेज को समाप्त करते हैं ये सब विषय ये सब दोष हैं ये जो दोष हैं विषयों में शास्त्र के दृष्टि में और वो शास्त्र दृष्टि जिसे उपलब्ध है वो है स्रोत्रीय तो शास्त्र के दृष्टि में तो विषय में गुण नहीं दोष ही दोष है और उन दोषों की दोषों का निश्चय होने से गंधर्व को प्राप्त विषयों में भी विवेकपूर्वक वैराग्य है जिसको श्रोत्रीय होगा तो वैराग्यवान होगा वैराग्य आएगा ठीक ठीक शास्त्रबोध होगा तो तो वैराग्यवान हुआ तो वैराग्यवान को भी मात्र उतने विषय के प्रति वैराग्य है यदि तो जिन जिन विषयों के प्रति वैराग्य होता जाएगा माना जाता है वह विषय वर्तमान में उसके पास न होने पर भी वह पर्याप्त काम है उन विषयों के प्रति आप्त काम वो है वो विषय उसे उपलब्ध ही क्यों? क्योंकि उतना ही आनंद उन विषयों के न होने पर भी उन विषयों के प्रति वैराग्यवान को मिलता है जिन जिन विषय विशे विषयक इच्छाएं हमारे चित्त में से निकलती जाएगी उतना उतना चित्त प्रसन्न होता जाएगा वो प्रसाद मिलेगा पूर्व खंड में आया था न प्रसाद एक चित्त का जो प्रसाद है वह आत्मज्ञान का साधन बताया था क्या था वो मंत्र पूर्व खंड में आया था ना चित्त प्रसाद हैं ज्ञान प्रसाद न विशुद्ध सत्व वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ है बुद्धि तो बुद्धि प्रसाद बुद्धि प्रसाद है बुद्धि की प्रसन्नता प्रसन्नता यानी शुद्धि और सूक्ष्मता एकाग्रता ये ज्ञान प्रसाद है और शुद, शुद्ध अशुद्धि मानी जाती है विषय विशे, विषयक कामनाएं ये अशुद्धि हैं और उन अशुद्धियों को जितनी जितनी अशुद्धियां निकलती जाएगी उतना उतना मन प्रसन्न होगा और प्रसन्न मन में उतना उतना हमारा ही जो निरतिशय आनंद वास्तविक स्वरूप है वह अभिव्यक्त होता जाएगा जितनी जितनी शुद्धि होती जाएगी बुद्धि की उतनी उतनी हमारे आनंद रूपता की अभिव्यक्ति उसमें होने से वह प्रसन्न होती जाएगी ज्ञान प्रसाद मिलेगा और ज्ञान प्रसाद ही साधन है उसी ज्ञान प्रसाद को यहां पर विषय परित्याग शब्द से कहा जा रहा है विषय परित्याग होगा तो विषय दोष दर्शन होगा काम परित्याग होगा तो अशुद्धि चली जाएगी तो बुद्धि शुद्ध होगी वही ज्ञान प्रसाद है तो यहाँ पर इसलिए गंधर्व को भी जो सुख मिल रहा है उससे सौ गुना अधिक सुख देवताओं को मिलता है और देवताओं को उपलब्ध जो विषय हैं उन विषयों में भी विरक्त बुद्धि है जिसकी विवेकपूर्वक वैराग्य है जिसको उसको भी माना जाता है अप्तकाम। तक देवताओं को मिलने वाला जो सुख है उसको बिना विषय के ही वो मिल रहा है इसलिए विषय तो किसके लिए चाहिए सुख के लिए, सुख के लिए सुख के साधन है और वह सुख विषय रूपी साधन के बिना भी उतना मिलता रहेगा तो माना जाएगा कि वह विषय इसे उपलब्ध है इसलिए आप है तो पर्याप्त कामस्य से है यहां से लेकर के हिरण्यगर्भ गर्भ पर्यंत के जो काम शब्दित सुख के हेतुभूत विषय है वह प्राप्त है जिसे या विवेक पूर्वक वैराग्य उन विषयों के प्रति जिसके चित्त में है वह हो गया पर्याप्त काम का मतलब आहिक पारलौकिक समस्त विषयों के प्रति वैराग्यवान पर्याप्त काम शब्द का अर्थ निकलेगा और उससे क्या होगा फिर तो जो पर्याप्त काम है आहिक पारलौकिक समस्त विषयों के प्रति वैराग्यवान है तो कृतात्मा होगा वो तो कृतात्मा में आत्मा शब्द का अर्थ है चित्त और है, कृत का अर्थ है वशीकृत तो जब विषयों के प्रति वैराग्य है संसार के समस्त विषयों के प्रति लेकिन अभी अज्ञान है तो रहेगा एक तो कामना रहेगी मुक्ति की मोक्ष की इसलिए पर्याप्त काम शब्द से जैसे वहां पर भी अकाम शब्द से लिया था ना विरक्त ऐसे पर्याप्त काम शब्द से यहाँ पर पर्याप्त काम शब्द कहा अर्थ विरुद्ध लक्षणा से टीका में टीकाकार कहेंगे कि वीत वीतरागस्य क्षीण रागस्य, रागस्य। पर्याप्त कामस्य का अर्थ करेंगे क्षीण राग है जो का मतलब जिसका समस्त विषय विशे विषयक राग जो कामना का उत्पादक है बीज है वह क्षीण हो गया है नष्ट हो गया है क्यों तो विवेक पूर्वक विषयों का दोष दर्शन करने से वैराग्य का कारण है विषयगत दोषों का चिंतन विषय का चिंतन इसने भी किया है लेकिन इसने शास्त्र के दृष्ट में विषयों का जैसा स्वरूप है ऐसा चिंतन किया और जो बंधन का अधिकारी है वह लौकिक दृष्टि से विषय जैसे हैं ऐसा चिंतन करता है तो लौकिक दृष्टि से तो लोक दृष्टिया विषय शोभन है सुंदर है उनमें गुण दर्श गुण ही गुण है वैसा चिंतन किया तो कामनाओं की अभिवृद्धि होती जा रही बढ़ती जा रही है कामनाए उत्पन्न होती जा रही है और इसने उससे विपरीत शास्त्र दृष्टि से विषयों का चिंतन किया तो दोष ही दोष विषयों में दिखे तो नित्यानित्य वस्तु विवेक उससे फिर अनित्य रूपे निश्चित जो विषय है उन विषयों के प्रति चित्त आकर्षित नहीं हो रहा है विषय चित्त को आकर्षित करते हैं उसी के जिसके चित्त में विषयों में गुण बुद्धि है गुण दिख रहा है शोभन बुद्धि है तो शोभन बुद्धि स्वयं में करा करके ही विषय बन जाते हैं चित्त को अपने तरफ आकर्षित करने वाले और इसे तो चित्त में दोसे ही दोष क्या विषयों में दोसे ही दोष दिख रहे हैं इसलिए इसका चित्त विषयों के प्रति आकर्षित नहीं होगा जो पर्याप्त काम यानि विरक्त हैं तो वो होगा वशीभूत चित्त ये तो चित्तात्मा कृतात्मा शब्द का अर्थ निकलेगा यत तो चित्त का मतलब संयमित है चित्त जिसका शम हुआ है जिसके चित्त में शम दम संपन्न है जो निगृहित चित्त कृतात्मा शब्द का अर्थ निकलेगा क्यों निगृहित चित्त है कि अनित्य विषय में दोष दर्शन हुआ इसलिए इसके चित्तों को विषय अपने तरफ खींच नहीं पा रहे हैं तो बाह्य अनात्मा विषय जिसके चित्त को नहीं खींच रहे हैं तो उसका चित्त स्वभावतः ही आत्माभिमुख रहेगा फिर वो पर्याप्त काम होने से मुमुक्षा भी ली गई ना विषयों में वैराग्य है और मोक्ष की ही कामना है मोक्ष में ही नित्यता दिख रही है उसे नित्यानित्य वस्तु विवेक के कारण तो मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा होने से मोक्ष का जो साधन है ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म ज्ञान की इच्छा उस ब्रह्म ज्ञान की इच्छा से वो चित्त उसका ब्रह्म ज्ञान अनुकूल रहेगा वो हुआ तो आत्माभिमुख ही ब्रह्म ज्ञान की के अंतरंग साधन श्रवण मनन के योग्य चित्त हैं वो हुआ कृतात्मा योग, योग्य चित्त जिसका है उसे कहा जाएगा कृतात्मा संयमित चित्त शम्दमादि संपन्न चित्त हैं इसलिए क्या होता है कि वह आत्मजिज्ञासा से तू शब्द है पूर्वार्ध में बताया गया जो अविवेकी है उसकी अपेक्षा इस विवेकी में वैलक्षण्य बताने वाला अविवेकी तो बंधन का अधिकारी था उसकी कामनाएं तो बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि विषयों में शोभन बुद्धि है उसमें विषयों का गुण चिंतन कर रहा है और ये विषयों में दो सुदर्शन से विषय विषयक का कामनाएं इसकी बढ़ेगी नहीं पहले वाली समाप्त तो होगी और नई नई उत्पन्न नहीं होगी इसलिए कहा कि ये ही वह सर्वे प्रविलियंती कामा कि जो पर्याप्त काम और कृतात्मा है का मतलब वैराग्य तथा शमदमादि से संपन्न है वशीभूत है चित्त जिसका अनात्मा विषयों के प्रति आकर्षित नहीं हो रहा है चित्त जिसका वह आत्मज्ञानुकूल बना हुआ चित्त ज्ञान के अंतरंग साधन में सहयोगी है चित्त जिसका उसके उस नित्यानित्य वस्तु विवेक के कारण कामनाओं का उत्पादक जो अविवेक पूर्वक गुण चिंतन था वह निवृत्त होने से विषय विषयक काम यानि इच्छाएँ उत्पन्न नहीं होती हैं ये सर्वे कामा यह प्रवीलियंती का तात्पर्यार्थ निकलेगा जो भाष्य में भाष्यकार भगवान अंतिम वाक्य में बताएंगे कि कामा हेतु विनाशात न जायते इति अभिप्राय वह सर्वे प्रविलियंती कामा इसमें प्रविलियंती कामा का अर्थ है कि काम इच्छाओं का जो हेतु है इच्छाओं का हेतु है तजन्म हेतु यानी इच्छाओं के जन्म का कारण वो है अविवेक पूर्वक विषयों का गुणचिंतन वो जिस चित्त में होता रहेगा उस चित्त में कामना उत्पन्न होगी जन्म लेगी और ये तो कृतात्मा है का मतलब संयमित चित्त है वो विषयों में पूर्वक विषयों का गुण चिंतन नहीं हो रहा है अपितु आत्मचिंतन हो रहा वेदांत चिंतन हो रहा वो पर्याप्त काम और कृतात्मा चित्त वेदांत चिंतन करेगा तो वेदांत चिंतन होने के कारण विषय चिंतन न होने के कारण कामनाओं का जन्म नहीं होगा और ऐसे व्यक्ति को मोक्ष मिलता है क्योंकि कामना जन्म का हेतु है और वह समाप्त तो हो गई तो उसे आत्म साक्षात्कार होगा और मोक्ष मिलेगा इसलिए आत्म साक्षात्कार का प्रधान साधन बताया जा रहा है काम त्याग को संबंध वाक्य में लिखा न भाष्कर भगवान ने कि मोक्ष काम त्याग एवं प्रधानम साधनम तो मुक्षु का मोक्ष का साक्षात साधन जो ब्रह्म साक्षात्कार है उसके प्रति मुख्य साधन है काम त्याग वैराग्य भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं